एक पल की बात दादाजी दादाजी दादा कहानी सुनाइए ना अरे नहीं भाई नहीं सुनाइए तो सुनाइए ना दादाजी सुनाइए दादा दादा अच्छा अच्छा ठीक है कहानी तो आज मैं तुम्हें एक बहादुर बच्चे की कहानी सुनाऊंगा बहादुर बच्चे की हां लेकिन तुम्हें शांत होकर सुनना होगा ठीक है दादा जी ठीक है ठीक है हां जानते हो बहादुर बच्चा कौन था कौन था दादा जी वो था गोविंदन जो तमिलनाडु का रहने वाला है दादा जी तमिलनाडु दक्षिण भारत में है ना हां शाबाश <laughs> वहीं के एक गांव में रहता था गोविंदन अच्छा हां वो 8वीं कक्षा में पढ़ता था हम्म पढ़ने में बहुत होशियार था गोविंदन अच्छा दादाजी हां सारे अध्यापक उसे बहुत प्यार करते थे अच्छा पढ़ने में भी होशियार था <laughs> और बच्चों उसकी बहादुरी ने तो कमाल ही कर दिया क्या-क्या गोविंदन ने दादाजी बताता हूं बताता हूं ध्यान से और शांत होकर सुनो देखो हुँ, हुँ। एक दिन की बात है गोविंदन स्कूल से घर जा रहा था जैसे ही गोविंदन स्कूल के बाहर सड़क पर गया तभी उसने देखा कि सामने सड़क के उस पार एक ट्रक खड़ा है और एक बूढ़ा सा आदमी हाथ में कटोरा लिए हुए कंधे पर झोला टांगे लाठी टेकते हुए खड़े हुए ट्रक के पीछे से आगे की ओर निकल रहा है अंधे को कुछ पैसे दे दे बाबा कुछ पैसे दे दे बाबा भगवान तुम्हारा भला करे कुछ पैसे दे दे बाबा अरे ये बूढ़ा आदमी ऐसे क्यों चल रहा है अंधे को कुछ पैसे दे दे बाबा कुछ पैसे दे दे बाबा अरे ये तो भिखारी है फंदा है बेचारा के चार पैसे दे दे बाबा अरे ये कहां जा रहा है बीच सड़क की ओर किसी गाड़ी के नीचे ना आ जाए अरे अरे बाबा अरे वो भिखारी बाबा जरा संभल कर चलिए अरे बीच सड़क की ओर कहां जा रहे हैं अरे अरे बाबा संभल कर अरे देखिए उधर से बस रही है अरे भिखारी बाबा आपसे बोल रहा हूं मैं अरे भिखारी बाबा देखिए रही है अरे मैं भी कितना मूर्ख हूं ये तो अंधे देखेंगे कैसे अब क्या करूं जी बस तो बड़ी तेज आ रही है मैं क्या करूं हां गाड़ी हां गाड़ी रुकवाता हूं हा? अरे ओ ड्राइवर भैया गाड़ी रोको अरे गाड़ी फिर क्या हुआ दादा जी फिर बस की आवाज और शोरगुल में गोविंदन की पुकार खो गई अब गोविंदन के सामने एक ही रास्ता था झट उसने अपना बस्ता पटका और तेजी से सड़क के बीचोंबीच दौड़ पड़ा बाबा को रुकना पड़ेगा तो, तो क्या वो के नीचे गया अरे नहीं तब तक तो गोविंदन उस भिखारी के शरीर पर पड़ा और उसे लेकर सड़क के किनारे गिर पड़ा क्या हुआ भाई साहब एक्सीडेंट एक्सीडेंट देखो ना क्या हुआ किसी को चोट तो नहीं आई अरे बच्चा बच्चा का है उठाओ उठाओ बाबा ये क्या ड्राइवर ड्राइवर का ड्राइवर हां बाबा चोट तो नहीं आई अरे सुन बेटा ये क्या ये क्या अचानक क्या हुआ मैं मैं गिर कैसे गया अरे बच्चे ने बचा लिया नहीं तो तुम तुम कहां ना बेटा बाबा बाबा बस के नीचे आते-आते बचे हैं हां अगर बच्चा ना गिरता बाबा पर तो नजारे क्या हो जाता क्या इस इस नन्हे से बच्चे ने अपनी जान पर खेलकर मुझे बचाया शाबाश बेटा शाबाश बगवान तेजे खुब लंबी उमर दे सो, सो साल, साल की उमर दे शाबाज बेटा इसे कूटतर बसके आगे से बूरे बाबा को बचाया है शाबाज बेटा शाबाज बहर अच्छा जीते हो बेटा जीते हो वाह गोविंदर ने तो कमाल ही कर दिया हां दादाजी और क्या ये तो कमाल ही हो गया हां बच्चों सड़क पर सभी लोग गोविंदन की बहादुरी पर उसे शाबाशी दे रहे थे अरे वाह ऐसी बहादुरी पर तो उसे इनाम मिलना चाहिए था और क्या दादाजी <laughs> मिला ना बच्चों <laughs> बच्चों गोविंदन को तो उसकी इस बहादुरी के लिए राष्ट्रपति से वीरता पुरस्कार मिला दादाजी हम भी ऐसे ही बहादुरी के काम करेंगे तो हमें भी पुरस्कार मिलेगा ना दादाजी आहा जरूर मिलेगा <laughs> लेकिन बच्चों ऐसे काम पुरस्कार के लिए नहीं किए जाते हम समझ गए ना जी दादाजी दादा <laughs> <laughs> एक पल की बात Thank you.